महाभारत पर्व द्रोणपर्व पंचदशाधिकततमोध्याय सात्यके के द्वारा कृतवर्मा की पराजय त्रिगणतों की गजसेना का संहार और जलसंध का वध संजय उवाच सुनुस्वै कमाराजन् जन्म परिपृछसी द्रव्यमाणे बले तस्क्येन महात्मना लज्जयावनते वनते चापे प्रहिष्टे चाहताभ कीपो य आसे पांडुनाम अगाधे गाध संजय कहते हैं राजन आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं उसे एकाग्र होकर सुनिए महामना कृतवर्मा के द्वारा खदेड़े जाने के कारण जब पांडव सेना लज्जा से नतमस्तक हो गई और आपके सैनिक हर्ष से उल्लित हो उठे उस समय अथाह समुद्र में था पाने की इच्छा वाले पांडव सैनिकों के लिए जो द्वीप बनकर आश्रय देता हुआ उस साप्तिकी का पराक्रम श्रवण कीजिएम ताबका नाम महा हवे तो उस महासमर में आपके सैनिकों का भयंकर सिंहना सुनकर साप्तिकी ने तुरंत ही कृतवर्मा पर आक्रमण किया वाच सारथि त्र कौधम अर्थ सन्मित हार्दिक उतम उन्होंने क्रोध और अमरस में भर कर वहा सारथी से कहा सूत तुम मेरे उत्तम रथ को कृतवर्मा के सामने ले चलो। कुरुते कदनम पश्य पांडु एनम जित्वा पुनः सूत या यामी विजय प्रति देखो वह अमरस युक्त होकर पांडव सेना में संघार मचा रहा है सार्थे इसे जीत कर मैं पुनः अर्जुन के पास चलूंगा एव मुक् वचने महामते निमेषात कृतवर्माण अभ्यत महामते सात्यकी के ऐसा कहने पर सारथी पलक गिरते-गिरते रथ लेकर कृतवर्मा के पास जा पहुंचा कृतवर्मा तो हार्दिक सैन्यमशित सर अवाक सु संक्रुद्ध तथय युद्ध स सात्की पुत्र ने अत्यंत चतरो पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इससे का क्रोध भी बहुत बढ़ गया। सरास्य उन्होंने तुरंत ही कृतवर्मा पर समर भूमि में एक तीखे भल्ल का प्रहार किया फिर चार बाण और मारे तथा उन चारो बाणों ने कृतवर्मा के चारों घोड़ो को मार डाला सात्विकी ने भल्य से उसके धनुष को काट दिया फिर पहने बाणों द्वारा उसके पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी छत विच कर दिया तदनंतर सत्य पराक्रमी सा्त्ी ने कृतवर्मा को रथीन करके झुके ही घाठ वाले बाणु द्वारा उसकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया अभज्यता प्रतना सैन्य सर पीड़िता तथा प्रयात सरता सातिकी सत्य विक्रमा सातिकी के बाणों से पीड़ित हो कृतवरमा की सेना भाग खड़ी हुई तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सातिकी तुरंत भागे आगे बढ़ गये श्रृणराजन यद करोत तब सैन्य सुवीरवान आदि स महाराज द्रोणानेकणव महाराज पराक्रमी सातिकी ने द्रोणाचार्य के सैन्य समुद्र को लांघकर कर आपकी सेनाओं में जो पराक्रम किया उसका वर्णन सुनिए। पराजित्यत सुनिये त्य सम्भव भ्रम उस महासमर में कृतवर्मा को पराजित करके हर्ष में भरे हुए सूर्वीर शातिकी बिना किसी घबराहट के, के सारथी से बोले सूत धीरे धीरे चलो दृष्टवा तू रीपसुल संपूर्णम अब्रवि सारथि पुनः रथ घोड़े हाथी और पैदलों से भरी हुई आपकी सेना को देखकर कर ने पुनः सारथी से कहा निर्वास संयुगें दुर्योधन समेष्ट मदर्थे तथ्य जीविता सूत्र द्रोणाचार्य की सेना के बाएं भाग में जो यह मेघों की घटा के समान विशाल गज सेना दिखाई देती है इसके मुहाने पर रुक्मरथ खड़ा है इसमें बहुत से ऐसे सूरवीर हैं जिन्हें युद्ध में रोकना अत्यंत कठिन है ये दुर्योधन की आज्ञा से प्राणों का मोह छोड़कर निर साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं ना जिवार शेता श्य प्राप्त जयद्रथ ना पिपार्थो मयासुत सक्य प्राप्त कथंचन एषं ते सहिता सर्विद्या सुनिष्ठिता सूत इन्हें रण में परास्त बिना न तो जैद्रत को प्राप्त किया जा सकता है और न किसी प्रकार अर्जुन ही मुझे मिल सकते हैं ये समस्त विद्याओं में प्रवीण योद्धा एक साथ संघटित होकर खड़े हैं राजपुत्रा महेशा सर्वे विक्रांत योधि त्रिगर्ता नाम सुवर्ण विक्रत ये त्रिगर्त देश के उदार महारथी राजकुमार महान हैं और सभी परक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले हैं इन सब के ध्वजा सुवर्ण मई है मामेवा व्यवस्थि अत्र प्राप्षिप्रम अचोदय सारथे त्रिगर्ते भारत पश्यतः ये समस्त वीर मेरे ही ओर मुंह करके युद्ध करने के लिए खड़े है सार्थे घोड़ों को हाको और मुझे शीघ्र उनके पास पहुंचा दो मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते त्रिगर्तों के साथ युद्ध करूंगा तथ प्रजाचन ही सूतः सातु तस्थे रथेना आदित्य भास्वरेणा पताक तदनंत सात्विकी के सम्मति के अनुसार सारथी सूर्य के समान तेजस्वी तथा पताकाओं से विभूषित रथ के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ा तमोह सारथिर्वश्यागम्तमा वायु उस रथ के उत्तम घोड़े कुंद चंद्रमा और चांदी के समान श्वेत रंग के थे वे सारथी के अधीन रहने वाले और वायु के समान वेगशाली थे तथा युद्ध में उछलते हुए उस रथ का भार वहन करते थे आपत शंख वर्ण परिव्रतः गजानी किरण तीक्षण लघुवेधि शंख के समान श्वेत रंग वाले उन उत्तम घोड़ों द्वारा रणभूमि में आते हुए सात्विकी को त्रिगर्द देसी सूरवीरो ने सब ओर से गज गजसेना द्वारा घेर लिया शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वाले वे समस्त सैनिक नाना प्रकार के तीखे बाणों की वर्षा कर रहे थे तो जल दो महान सातकी ने भी पहने बाणों द्वारा गज सेना के साथ युद्ध प्रारंभ किया मानो वर्षा काल में महान बेघ पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहा हो के वीर सात्विकी द्वारा चलाए हुए बद्र और बिजली के समान स्पर्श वाले उन बाणों की मार खाकर उस सेना के हाथी युद्ध का पैदल छोड़कर मैदान छोड़कर भागने लगे शेण दता विरोधिरा भिन्नमस्तक विनयंत्री पताक संभिमरम घंटा महाध्वजा हता दिशो राज भ्रष्ट उन हाथियों के दात टूट गए सारे अंगों से खून की धाराएं बहने लगी कुंभस्थल और गंडस्थल कट गए कान मुख और सुंड छिन्न भिन्न हो गए महावत मारे गए और ध्वजा पताकाएँ टूटकर गिर गई उनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए घंटे टूट गए और विशाल ध्वज कटकर गिर पड़े सवार मारे गए तथा झूल खिसककर कर गिरे गये, गिर गए गिर गए थे राजन ऐसी अवस्था में उन हाथियों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी रुवंतो सुर प्रैर चंद्र सात विदारी छर सुख तथा पुरेश प्रदु ध्रुव उनके की ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी वे सात्विकी के चलाए हुए नाच वस्त अंजलिक चुरप्र और अर्धचंद्र नामक से विदीर्ण हो नाना प्रकार से आर्तनाद करके रक्त बहाते तथा मलमूत्र छोड़ते हुए भाग रहे थे बभ्रमुषुष तथा परे। पीडितम् संकासे उनमें से कुछ हाथी चक्कर काटने लगे कुछ लड़खड़ाने लगे कुछ धराशायी हो गए और कुछ पीड़ा के मारे अत्यंत शिथिल हो गए थे इस प्रकार युधान के अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा पीड़ित हुई हाथियों की वह सेना सब ओर भाग गई। तस्मि हते गजादी के जलसन्ध हो महाबल यत् सम्रापयागम रजता स्व प्रति। उस गज सेना के नष्ट होने पर महाबली जलसंध युद्ध के लिए उद्यत हो श्वेत घोड़ों वाले सात्विके के रथ के समीप अपना हाथी ले आया धर सूर तपनी कुंडली खट गौ रक्तचंदन रूचिता शिषाधार्य तपनीयम् तपनीय ऐं सज उधार्य निष्कूत्रम चास्वरम सूरवीर एवं पवित्र जलसंध ने अपने शरीर में सोने का कवच धारण कर रखा था उसकी दोनों भुजाओं में सोने के ही बाजूबंद शोभा पा रहे थे दोनों कानों में कुंडल और मस्तक पर क्रीड चमक रहे थे उसके हाथ में तलवार थी और संपूर्ण शरीर में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था उसने अपने सिर पर सोने की बनी हुई चमकीली माला और वक्षस्थल पर प्रकाशमान पदक एवं कंठहार धारण कर रखे थे चापम च रुक्म विक्रित अशोभत महाराज तो महाराज हाथी की पर अपने सोने के पेट पर हुआ कर बिजली सहित मेघ के समान पा रहा था वारे वकाल सहसा अपनी ओर आते हुए मगधराज के उस गजराज को को ने उसी प्रकार रोक रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को रोक देती है नागम सरोतमी अक्र राजन दिलो राजन राजत्विकी के उत्तम बाणों से उस हाथी को अवरुद्ध हुआ देख महाबली जलसंध रण क्षेत्र में कुपित हो उठा तथा क्रोधो महाराजा मार्ग नहारहोरसी महाराज क्रोध में भरे हुए जलसंध ने भार सहन करने में समर्थ बाणों द्वारा सिने पौत्र सात्विकी की विशाल छाती पर गहरा आघात किया तथो परेण भल्लेन अपीतेन अनशिच अश तो विष्णुवीर सेचकृत सरासनम तत्पश्चात दूसरे तीखे पैने और पानीदार भल्ले से उसने बाण फेंकते हुए सात्यकी के धनुष को काट डाला मागधो भारत धनुष काटने के पश्चात सात्यकी को उस वीर ने हसते हुए ही पांच तीखे बाणु द्वारा घायल कर दिया सबिधो बहुवीर बाणे जल संधे कंपत महाबा तदुतम इवाभवत जलसंध के बहुत से बाणों द्वारा छत विष्छत होने पर भी पराक्रमी महाबाहु की कंपित नहीं हुए यह अद्भुत सी बात थी अचितन्वय संभ्रमा धनुरण्यथ महदाज तिष्टिषेवाच बलवान सात्विकी ने उसके बाणों को कुछ भी न गिनते हुए अधिक संभ्रम न पड़कर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह एक उक्ता जलसंधम जो जल संधम बहुरसी सराणाम सा ने हसते हुए ही साठ बाणु द्वारा जलसंध की चौड़ी छाती पर गहरी चोट पहुंचाई पहुचाई सुतक्षिण मुदिष्ट मुस्टिदेश महदरु जल संधत चिक्षेदि चिभी फिर अत्यंत तीखे छुड़प्र जलसंध के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और तीन मार कर उसे घायल भी कर दिया मान्य नरेश जलसंध ने बाण सहित उस धनुष को त्याग कर सात्विकी पर तुरंत ही तोमर का प्रहार किया न निर्भि माधवस्त धरणि घोर स्व महोरघ पुपकारते हुए महान सर्प के समान वह भयंकर तोमर उस महासमर में सात्विकी की बाई भुजा को विदीर्ण करता हुआ धरती में समा गया सात के निर्भिंडिक्रम जल संध्य अपनी बाई भुजा के घायल होने पर सत्य पराक्रमी सातकी ने तीस तीखे बाणों द्वारा जलसंध को आहत कर दिया प्रगृहिया तु तथगम जल संधो महाबल आर चंद्रक संकुलम आविद्या तब महाबली जल ने सौ चंद्राकार चमकीले चिन्हों से युक्त वृषभ चर्म की बनी हुई विशाल ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा उस तलवार को घुमाकर कर पर छोड़ दिया सैने य धन स खगोन तन्म अलातचक्रच्च्योच्मि गह खड सात्विकी के धनुष को काट कर पृथ्वी पर गिरा गिर पड़ा धरती पर पहुंचकर कर अलात चक्र के समान प्रकाशित हो रहा था अथान्य अथान्यनुराधा सर्वकायावधारण सालस्क प्रति कांद्र सब सफारिभते क्रुद्धो जल सन्ध शरिण तब के के के तने के समान विशाल इंद्र के की घोर करने वाले तथा सबके समर्थ दूसरा धन हाथ में लेकर उसे कान तक खींचा और कुपित हो एक बाढ़ से जलसंध को बिंद डाला तथा सा भरण बाहु छुराब्याम माधवो सात जल संध्य चिक्षेद फिर मधुबं सिरोमड़ी सातिकी ने हसते हुए से दो छुरों का प्रहार करके जलसंध की आभूषण सहित दोनों भुजाओं को काट दिया तो बाहू परिघ प्रखेग पे सत्तम वसुंधरा धरात भ्रष्ट हो पंच शेर उसके वे परिक के समान बोटी भुजाए उस गजराज के पीठ से नीचे गिर पड़ी मानो पर्वत से पांच पांच मस्तकों वाले दो नाग पृथ्वी पर गिरे हो तत समम सोमह चारु कुंडल तृतीय नितेद सात तदनंतर सातिकी ने तीसरे छुरे से उसके सुंदर दांतों वाले मनोहर कुंडल मंडित विशाल मस्तक को काट गिराया तत्पात बाहुर मस्तक और भुजाओं के गिर जाने से अत्यंत भयंकर दिखाई देने वाले जलसंध के उस धड़ ने अपने खून से उस हाथी को नहला दिया पाते प्रजानाथ युद्ध स्थल में जलसंध को मारकर फूर्ती करने वाले सात्विकी ने हाथी की पीठ से उसके होदे को भी गिरा दिया रुद्रेडाम जल संध कु से से शरीर वाला जलसंध का सटकर लटकते हुए उस हौदे को ढो रहा था सावते न मर्दमान स्वि घोर मार्त स्वरम कराव महागज सात्विकी के बाणों से पीड़ित हो वह महान गजराज घोर चित्कार करके अपनी ही सेना को कुचलता हुआ भाग निकला हाहाकारो महानी जलसंधा आर्य बिष्टि प्रवर साप्तिकी के द्वारा जलसंध को मारा गया देख आपकी सेना में महान हाहाकार मच गया विमुखाश्चाभ्य धावंत तब योधा सम पलायन कृतोत्साह निरुत्साह आपके योद्धा शत्रुओं पर विजय पाने का उत्साह खो बैठे अब वे भाग निकलने में ही उत्साह दिखाने लगे और युद्ध में मुंह मोडकर चारों ओर भाग गए ए तस्मिन अंतरे राजन द्रोण शत्रु अभ्यमन स्वे युधानम महारथम राजन इसी समय शत्रुधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा महारथी युधान का सामना करने के लिए आ पहुँचे समुदीर्ण तथा दृष्टि सैनेरपुंगवा द्रोड़ सह सा क्रुद्धा सात्क्र स्नी पौत्रिकी को देख बढ़ते देख नरश्रेष्ठ कौरव महारथी द्रोणाचार्य के साथ ही कुपित हो उन पर टूट पड़े तथा प्रवृत युद्ध राजन फिर तो उस ऋण क्षेत्र में कौरवों से द्रोणाचार्य तथा सात्विकी का संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा इत श्री महाभारती द्रोण परवड़ी जयद्रथवध परवणी सात्यकी प्रवेश जलसंधवध हो नाम पंचदशाधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के अवसर पर जलसंध का वध नामक एक अध्याय पूरा हुआ